भूल वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा बिहारी देवजू की जय श्री प्रेम पत्तनम ग्रंथ की जय श्री भागवत निवास आश्रम की जय परम पूज श्री बड़े जी महाराज की जय श्री श्रीनताय गौर हरिव श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गुलंदावन हरि लाल की जय ओं नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमये ओ जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनोंसो यस्या कमलगलत वाग्म मम तम जगत्प्रेवती विश्वसर्गसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष जगद्धाम नमा हृदय से प्रेरणया पश्य हरे पदकमल वंदे श्री चैतन्यदेव वंदेहमं श्रीगुरोपक्रीगुरून् वैष्णवां श्री, श्री, श्री रूप साग्र जातम सह गण रघुनाथान्वितम सजीव साध्वैतम सवधूत पिजन सहित श्रीकृष्णचैतन्यं श्रीराधा श्री कृष्णपारा सह गण ली विशाखान्वतां आजान लिभुज कनकावदीर्तन पित कमलाय पाक्ष विश्व जुजुहरौ युगधर्मौ वंदे जगप्रियकताय वासुदेवाय हरे परमात्म प्रणतक्लेशनाशा तो गोविन्दाय नमो नमः नारायण नमस्कृत्य नरम चुन नरोतम देवी सरस्वती व्या तयम धीरे वाछाकुभ्य कृपाधुभ्य पत्ता पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप दुर्गत जनक दयावोक हे भक्ति मुसुमते रघुनाथ दासजीवे कुमतेर्दयान्द्र तुलसी काननम पठनम सन्नीह हरी बुलिजय अरव मंगल श्री प्रेम पत्तन प्रेम नगर की अद्भुत विशेषताएं जहां विराजमान है जहां अद्भुत विरोधा भाष बिराजमान भक्ति के साम्राज्य में प्रवेश हो जाने पर व्यक्ति के जितने भी अन्य अधिकार वे सब अपने आप निवृत्त हो जाते हैं तावत कर्माण कुरी तो न निर्विद्यवता न कथाश्रद श्रद्धा जाए थी शास्त्र कहते हैं कि जिसने भक्ति में प्रवेश कर लिया उसका फिर अन्य किसी भी वस्तु में उसकी बाध्यता नहीं रही वो किसी का जिसका भक्ति में प्रवेश हो गया वो देवता ऋषि पितरी पितर इन किसी का भी ऋणी नहीं होता है और कर्म के बंधन से वह मुक्त हो जाता है जीव स्वाभाविक रूप में ही कर्म के बंधन से बधा हुआ होने पर ही जन्म ग्रहण करता है कर्म ना जायते जंतु कर्म विलिय कर्म के कारण ही जीव का जन्म होता है कर्म के फल को भोगने के लिए कर्म के कारण ही वह लय को प्राप्त होता है परंतु जिसने भगवत चरणारिंद में प्रीति धारण कर ली वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है देवता ऋषि पिता इनका ऋण उसके ऊपर नहीं रहता फिर भगवत भक्ति की एक बहुत विशेषता है कि वस्तु शक्ति के कारण उसे ज्ञान और वैराग्य इन दोनों की आवश्यकता पड़ जाती है ज्ञान और वैराग्य दोनों का उदय उसे अपने आप प्राप्त हो जाता है भक्ति के लिए ज्ञान और वैराग्य अंग नहीं है भक्ति सर्वतंत्र स्वतंत्र है कोई ज्ञानी है पढ़ा है नहीं है शास्त्र का अध्ययन किया है नहीं किया है परंतु तो भक्ति में उसका अधिकार है और जब श्री हरि नाम करेगा तो हरि नाम करने पर अपने आप उसके हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा अर्थात ये भाव अपने आप उत्पन्न हो जाएगा कि जगत और जीव ये ईश्वर की शक्ति हैं, ईश्वर के अधीन है ये नाम जप करने के साथ साथ उसके हृदय में अपने आप या ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा माने एक पदार्थ था ब्रह्म पदार्थ ही सर्वत्र विद्यमान है सृष्टि के पहले भी था सृष्टि के बाद में भी है और मध्य में भी है जो वस्तु पहले भी हो बाद में भी हो और बीच में भी हो उसे हम कहेंगे आश्रय पदार्थ जब सृष्टि है तब भी है सृष्टि के पहले भी है सृष्टि नहीं रहेगी तब भी जो वस्तु रही आएगी उसको हम कहेंगे आश्रय पदार्थ तो आश्रय पदार्थ ब्रह्म यह अपने आप साधक के हृदय में भक्ति के हृदय में उत्पन्न हो जाएगा यानी वह भक्ति का आश्रय ग्रहण करेगा इसलिए भक्ति के लिए ज्ञान और कर्म करना अनिवार्य नहीं हो ज्ञान करने के लिए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पहले निष्काम कर्म करना पड़ेगा निष्काम कर्म करके भगवान को समर्पित करना पड़ेगा कि कर्म का बंधन मेरे पास में नहीं रहे तब जाकर के उसका चित्त शुद्ध होगा शुद्ध चित्त होने पर तब उसे भक्ति की कृपा के द्वारा संसार की नृत्य शास्त्र ज्ञान के द्वारा उपनिषद के ज्ञान के द्वारा उसको यह तो बोध हो जाएगा कि मे नानास्त किंचनों ब्रह्म के अलावा और कोई दूसरी वस्तु नहीं है परंतु दूसरी वस्तु का निषेध उसको तब होगा जबकि उसने नाम का भक्ति का आश्रय लिया यानी उसने हरे कृष्ण मंत्र का जप नहीं किया महामंत्र का जप नहीं किया है राम मंत्र का जप नहीं किया है तो संसार निवृत्त नहीं होगा। संसार निवृत्त करने वाली जो वस्तु है वो भक्ति ही है ज्ञानी के लिए ज्ञान के द्वारा शास्त्र के अध्ययन के द्वारा अद्वैत विचार के द्वारा वो ये तो समझ जाएगा कि कौन सी वस्तु सत है कौन सी वस्तु असत है परंतु तो असत वस्तु को जानना एक अलग चीज है और असत वस्तु का दूर हो जाना अलग वस्तु दोनों चीजों में अंतर यह जहर है या जानना एक अलग वस्तु है और जहर चढ़ गया है उसका प्रभाव दूर करना एक अलग वस्तु है जानने मात्र से जहर का प्रभाव दूर नहीं हो जाएगा इसलिए ज्ञान के द्वारा ये तो बोध हो जाएगा कि ब्रह्म के अलावा और कोई दूसरी वस्तु नहीं है परंतु जो माया का प्रभाव है वो माया का प्रभाव दूर करने के लिए भले कितने से बड़ा बड़े से बड़ा ज्ञानी क्यों नहीं हो उसे भी नाम का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा अन्यथा संसार की निवृत्ति नहीं हो ये कहे बाहर बोध मात्र के द्वारा उपदेश मात्र के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी किसी ने कहा नायम सर्पा रजूम अज्ञान की दूर हो गई बोल नहीं एक बार अज्ञान की दूर तो दूर हो गया दोबारा फिर अज्ञान उत्पन्न हो सकता है तो यद्य ज्ञान के द्वारा संसार की पूर्ण निवृत्ति नहीं होगी पूर्ण नृत्ति होगी तभी जबकि भक्ति की प्राप्ति हुई है एक तात्कालिक रूप में टेम्पररी रूप में उसके अज्ञान की निवृत्ति भले हो जाए ज्ञान के उपदेश के द्वारा कि सर्वण ब्रह्मा इस ज्ञान का उपदेश दिया तत्त्वमसि तो तू ही ब्रह्म है अहम ब्रह्मास्मि मैं ही ब्रह्म हूं इनके द्वारा उसको संसार की निवृत्ति एक क्षण में संसार संसार नहीं है इस अज्ञान की निवृत्ति हो रही है परन्तु तो अज्ञान की निवृत्ति होकर संसार निवृत्ति नहीं हुई संसार के एक अज्ञान की जीव के साथ में जो निवृत्ति है वो हो रही है वो निवृत्ति एक अंश में हुई है पूर्ण रूप में निवृत्ति नहीं हुई है पूर्ण रूप में निवृत्ति करने के लिए एक ज्ञानी को भी भक्ति का ही आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा इसलिए श्री शंकराचार्य भगवत पाद भी कहते हैं कि भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंद का ही तो भक्ति महारानी की एक विशेषता है कि भक्ति में अधिकार की प्राप्ति हो जाने पर देवता ऋषि पितर इनका वह ऋणी नहीं रहता फिर दूसरी भक्ति मार्ग में भक्ति के प्रेम पत्तनम में प्रवेश करने पर दूसरी एक विशेषता प्राप्त होगी कि भक्ति वह ज्ञान या कर्म के अधीन नहीं है जबकि एक सन्यासी को एक ज्ञानी को पहले निष्काम कर्म करके कर्म का भगवत समर्पण करना पड़ेगा चित्त को शुद्ध करना पड़ेगा तब जाकर के उसके हृदय में यह भाव आएगा कि सर्वम खुदम ब्रह्मो तत्व अहम ब्रह्माष्टी जब तक चित्त शुद्ध नहीं है तब तक यह भाव नहीं आएगा परंतु तो भक्ति की स्थिति यह है कि भक्तिम पराम भगवत पृथुलभ्य कामम रुद्रो प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति पहले होगी और संसार की निवृत्ति बाद में होती रहेगी सूर्य के उदय होने पर अंधकार की निवृत्ति बाद में होती रहेगी तो दूसरी बात यह हुई कि भक्ति कर्म या ज्ञान की सापेक्ष नहीं है और तीसरी बात यह कि भक्ति के द्वारा कर्म और ज्ञान अपने आप ही उत्पन्न हो जाएंगे भगवत सेवा में कर और भगवत सेवा में ज्ञान इनकी प्राप्ति उसको अपने आप ही हो जाएगी तो तीन बातें भक्ति में प्रवेश करने पर होंगी पहली बात कि देवता ऋषि पिता इनके ऋणों से वहां जिस दिन उसने दीक्षा ली उसी दिन वह मुक्त हो गया एक बात दूसरी बात यह कि भक्ति करने के लिए पहले ज्ञान प्राप्त करो या पहले कर्म करो ये व्यवस्था नहीं।, नहीं है सापेक्षता नहीं है जबकि ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले निष्काम कर्म करो फिर कर्म का समर्पण करो निष्काम का होनी चाहिए आकर्षित बुद्धि होनी चाहिए बुद्धि योग होना चाहिए और कर्म समर्पण होना चाहिए चार चीज होंगी तो कर्म कर्मयोग बन जाएगा तब जाकर के कर्मयोग से चित्त शुद्ध होगा शुद्ध चित्त होने पर तब नेाना किंचनो ज्ञान तत्व उसकी योग्यता जीव को प्राप्त होगी तीसरी बात ये कि कर्म भक्ति के अधीन होकर के विराजमान है जबकि भक्ति मलन चित्त में भी भक्ति की जा सकती है अभी चित्त शुद्ध नहीं हुआ है फिर भी भक्ति करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा अति चेत सुदुराचार भजते मनन्या भा साधु एवं मंतव्य सम्यक प्रणित सह क्षिप्रम भवती परमात्मा सस्व शांति गति कौंते प्रतिजानी ही न मे भक्त तो अपिचेत चेत सुदुराचार पूर्व संस्कार के कारण अभी उसके दुराचार दूर नहीं हुए फिर भी साधु एवं मंतव्य जब उसने भक्ति ली है दीक्षा ले ली है तो वो साधु ही कहलाएगा तो भक्ति की ये विशेषता हुई कि भक्ति के लिए ज्ञान और कर्म की सापेक्षता नहीं है जबकि ज्ञान के लिए निष्काम कर्म की सापेक्षता है भक्ति के लिए निष्काम कर्म की सापेक्षता नहीं है और तीसरी बात ये कि भक्ति करने पर ज्ञान और कर्म अपने आप उदय अपने आप ही उत्पन्न हो जाएंगे निष्काम कर्म करके कर्म का समर्पण आरोप सिद्धा भक्ति उसकी साधक करे या न करे उसके जितने भी कर्म है भक्ति के माध्यम से ज्ञान और वैराग्य ये दोनों भी उत्पन्न हो जाएंगे और उसके कर्म स्वाभाविक रूप में ही ठाकुर के प्रति समर्पित भी हो जाएंगे इसे उसे अलग से कर्मयोग करने की आवश्यकता नहीं और वैराग्य पहले धारण करे इसकी भी आवश्यकता नहीं और बैराग्य उत्पन्न होने पर जब कर्म का समर्पण कर दिया तब अद्वै ज्ञान तत्व का वह ज्ञान प्राप्त करे इसकी भी अनिवार्यता नहीं है भक्ति के द्वारा भक्ति के प्रभाव से वास्तुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जन त्याश वैराग्यम ज्ञानम चौथ अहितुकम जो अहितु ज्ञान है वह भी अपने आप उत्पन्न हो जाए इस प्रकार भक्ति क्योंकि कर्म की सापेक्ष नहीं है ज्ञान की सापेक्ष नहीं है ऐसी स्थिति में भक्ति में अद्भुतता अपने आप प्रकट हो जाएगी और वो अद्भुतता ये है वृद्ध धर्माश्रयता भक्ति में अपने आप उत्पन्न हो जाएगी कि ज्ञान और कर्म के चश्मे में ज्ञान और कर्म की लाइट में जिनको अधर्म कहा गया वह कृष्ण सेवा की लाइट में आने पर वे ही धर्म बन जाए पर की जगत में जाल भाव, भाव महामहानिंद परंतु कृष्ण के लिए यदि पर भाव है कृष्ण के लिए यदि उपपति भाव है तो वो ही प्रीति को बढ़ाने वाला होने के कारण महामहा वंदनीय बन जा और इसी प्रसंग में यही विरोधावास अवधिमरण जो है यही वैचित्र्य इनको दिखाते हुए यहां पर पूर्व प्रसंग में ये कहे हैं कि निंदा ही जहां पर स्तुति हो रही है तो सखी कह रही है अरे सखी कोई नायिका कल के प्रसंग में उस बात को कहे थे उसको रीकैप कर रहे हैं दोबारा उसको कहीं प्रस्तुत कर रहे हैं बहुत संक्षेप में कल के प्रसंग में एक थी कि कोई नायिका अपनी सखी से कह रही है बोले अली सखी मुझे ये जगत जो कुछ करता है जो काना करता है इसकी मुझे जरा भी परवाह नहीं ये करता है तो करता रहे अरे सखी तेने मेरे हृदय में मेरे हृदय में जो प्रेम रूपी बीज को गुप्त रूप में बोया था और फिर नव घन रस से कई आज भेजे घनत्वम फिर उसको तूने नए घने रस के शेख से जो सींचा उसमें जो खाद पानी दिया उस पानी को प्राप्त करके अर्थात तेरी सहायता को प्राप्त करके मेरा रति रूपी रूपी बीज, बीज, कृष्ण प्रेम भेजे घनत्वम अब घना सुपुष्ट एक पेड़ बनकर के सघन पेड़ बनकर के वह विराजमान हो गया अब इस पेड़ के ऊपर तदुपरि निंदा कमुदीवान उदीवान यदि संसार की काना फुरुसी होती है तो होती रहे मुझे इसकी परवाह नहीं निंदा ही स्तुति है तो यहाँ पर कह रहे हैं अब जो जगत में ये कुचित जन जो मेरे प्रति यदि निंदा की बात कर रहे हैं तो सास लड़े चाहे नंद लड़े जगत चाहे कुछ भी कहे मैं अब कृष्ण का त्याग नहीं कर सकती हूं नहीं कर सकती हूं ये निंदा रूपी कौमुदी बांग माने कौमुदी बांग चंद्रमा जो चंद्रमा तो निंदा को चंद्रमा कह रही है आप तो मेरी जो निंदा हो रही है ये निंदा भी मुझे दुख देने वाली नहीं चंद्र कहते हैं जो आनंद को दे चंद्र शब्द का अर्थ होता है आनंद को देने वाला हम कहते हैं कृष्ण चंद्र चंद्र का तात्पर्य आनंद को देने वाले जो परम आनंद रूप होकर के आनंद को देते हैं सत आनंद रूप होकर के जो आनंद को दे चंद्र माने आनंद को देने वाले रामचंद्र चंद्र माने आनंद को देने वाला चंद्र का अर्थ है चंद्र शब्द का अर्थ है आनंद को देने वाला तो ये जो कौमु वन ये जो निंदा मेरे सामने मेरी हो रही है संसार जो काना करता है उसको कल्याण दे ये काना भी मेरे लिए आज चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाली है आए मलनमती नाम मैं जानती हूं कि संसार के ये लोग प्रेम के बैरी होकर के विराजमान असहिष्णु होकर के विराजमान हैं। ये मलन हैं, परंतु मलनमती होने पर भी दोषधी औषधी शाह ये दोष बुद्धि ही मेरे लिए औषधीश माने चंद्रमा हो गया चंद्रमा को कहा गया है वनस्पतियों का राजा औषधियों का राजा तो जो दोष है दोष बुद्धि इन मननमती व्यक्तियों की जो दोष बुद्धि है वही मेरे लिए औषधीश वही मेरे लिए आज औषधियों का अभी माने चंद्रमा हो गया जैसे चंद्रमा औषधियों का राजा होकर के रोगियों के कष्ट को दूर करता है और रोग की निवृत्ति में चंद्रमा का बल सबसे अधिक माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में भी रोग निवृत्ति में चंद्रमा का जो बल है औषधि का चयन करते समय भी कहीं मुहूर्त को देख करके औषधि का संकलन किया जाता है और औषधि दी जाती है तो चंद्रमा को विशेष रूप से चिकित्सा शास्त्र में प्रधानता दी गई है यदि चंद्रबल है तो औषधि जल्दी से प्रभाव डालेगी और चंद्रबल नहीं है तो औषधि जल्दी से प्रभाव नहीं डालती है यह ज्योतिष की एक पद्धति पुराने जो वैद्य होते थे वे जब किसी ही दुर्गम बीमारी का इलाज करने के लिए बैठते थे तो पहले रोगी की जन्म मांगते थे इसका चंद्रबल कैसा है इसके पास में आयुष्य आयुष्य तो आईशी के योग है कि नहीं और यदि आयुष्य के योग नहीं है तो वे कहते थे भाई तुझे औषधि देकर के हमने अपनी नाक थोड़ी कटानी है जैसे तैसे तो हमने रेपुटेशन बनाई है और यदि एक केस बिगड़ गया तो सब जन ये कहेंगे कि भाई दीपे कुछ नहीं आता है तो अपनी बनी बनाई जो रेपुटेशन है वो कहीं समाप्त तो नहीं हो जाए इसलिए वे चंद्रबल देखते हैं औषधीश जो औषधियों का स्वामी है चंद्रमा उसके बल को जैसे देखते हैं ऐसे ही ये दोषधी औषधीशा दोष की यही मानो चंद्रमा है और इस चंद्रमा के द्वारा मैं डरती नहीं हूं बल्कि या तो इसका स्वागत कर रही हूं तो अरे मेरे हृदय में प्रेम रूपी ये जो पेड़ उत्पन्न हुआ है रति का जो प्रेम उत्पन्न हुआ है वह आज निंदा की कौमुदी उससे आवृत होकर के विराजमान है और इस कौमुदी से निंदा से मैं डरती नहीं हूं यह निंदा तो मेरी श्याम सुंदर में आसक्ति को और भी ज्यादा बढ़ाती ये कहने का तात्पर्य तो निंदा ही स्तुति हो गई किसी कवि ने कहा है कि नायिका चौथ के चंद्रमा को अर्घ प्रदान करती है भादो की चौथ की चंद्रमा दुनिया तो चौथ का चंद्रमा देखती नहीं है माने भादव शुक्ल की चौथ का जो चंद्रमा है गणेश चौथ चतुर्थी उसका चंद्रमा उसको हमारे ब्रिज में कहते हैं पथरा चौथ उसमें तो किसी के ऊपर पत्थर मारते हैं छिप करके और वो गाली दे तो समझते हैं आज हमारे कष्ट दूर हो गए गाली खाने के लिए उस दिन जान बुझ करके या चंद्रमा का दर्शन कर ले तो कोई गाली दे दे तो उसका की नृत्य हो जाती है उसका तांत्रिक कहीं प्रयोग बताया गया इसीलिए उसका नाम पत्थरा है पत्थर मारा जाता है किसी के किसी के ऊपर तो गाली दे गई बोल बहुत अच्छा हुआ चलाता भैया माफ करना हमने तो वैसे तेरी गाली खाने के लिए ही तेरे ऊपर कंकण मारा तो ये तो यहाँ पर निंदा जो है वो निंदा प्राप्त हो इसके लिए नायिका वह चौथ के चंद्रमा को अर्घ देती है गणेश पुराण में एक प्रसंग आया है वैसे कि कभी गणेश जी खेल रहे थे तो खेलते खेलते बाल गणेश उनके किसी पत्थर को उखाड़ते समय उनका दांत का एक भाग टूट गया एक दंत तो हो गए गणेश जी का एक नाम में एक दंत तो उनको देख करके चंद्रमा बड़ी जोर से हंस दिया तो गणेश जी उस समय चंद्रमा के ऊपर नाराज हो गए और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि आज के दिन जो तुझे देखेगा उसको कलंक लगेगा तू तो मेरे कलंक के ऊपर हंस रहा है मेरे दांत के ऊपर हंस रहा है तुझे भी कलंक लगेगा तो उस दिन से ये बात हुई चंद्रमा ने तो शाप तो दिया था सभी चौथ के दिन के सभी चौथों को तो चंद्रमा ने कहा नहीं नहीं महाराज गलती हो गई मैं तो वैसे हंस दिया आता अब मेरी मुझे क्षमा कर दो तो उस समय फिर गणेश जी ने कृपा की उन्होंने कहा और जितनी भी चौथ है उनमें तो चतुर्थी के दिन चंद्रमा को विशेष रूप से अर्घ्य दिया जाएगा पूजन किया जाएगा सारी चौथों में परंतु भादो शुक्ल की जो एक चौथ है उसको जो दर्शन करेगा उसको खंडे चंद्र का दर्शन करने पर उसको कलंक लगेगा इसे खंडे चंद्र दर्शन उसका निषेध है उसकी निवृत्ति कैसे होगी तो निवृत्ति होगी यदि कोई मणहरण समंतक प्रसंग को सुन ले तो उसके कलंक की निवृत्ति होगी श्री चंद्र भगवान की जय ये मणिहर लीला उसको श्रवण श्रवण कर ले प्रसंग प्रसंग तो उसके ये में वो एक प्रसंग, प्रसंग कथा कही गई तो यहाँ पर कह रहे हैं कि निंदा भी मेरे लिए स्तुति हो गई है ये निंदा रूपी चांदनी आ गई है इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि नती एवं परमोन्नति इस प्रेम साम्राज्य की में प्रेम ही कृष्ण को सुख मिले ये बात ही मुख्य होकर के विराजमान है और ये नती ही परमोति होकर के विराजमान हो जाती जाते यहां पर परम श्रेष्ठ श्याम सुंदर उनका भी सखियों के सामने प्रियाजी के सामने प्रणाम करना यह श्याम सुंदर की महिमा को घटाता नहीं है की महिमा को बढ़ाते तो नती एवं परमोन्नति जो प्रणाम करना है वही परमोन्नति हो रही है जैसे कि श्री जयदेव गोस्वामीपाद ने गीत गोविंद में कहा है कि स्मर गरल खंडनम मम मंडनम हैद्ल मुदारे है श्री स्वामी जी कृपा करके आप अपने चरण या मुझे प्रदान करें आपके चरणों को मैं अपने मस्तक के ऊपर धारण करना चाहता हूं और ऐसा कहकर के शिव प्रिया जी के चरणों में श्याम सुदार माननीय प्रिया के चरणों में मान खंडन करने के लिए चरणों में प्रणाम कर रहे हैं के स्मर गरल खंडन आपके ये चरण कैसे हैं स्मर माने कामदेव माने विरह पीड़ा मेरी जो विरह वेदना है वो विरह वेदना ही एक गरल है एक विष है रूपा कलंकार का प्रोग्राम है मेटाफर है स्मर ही कहीं आरोप होने पर जो आ, स्मर को ही गरल कह दिया गया तो जो विराह है वह विरह ही गरल होकर के विराजमान है विष के रूप में विराजमान है इस विष के प्रभाव को खंडन खंडन करने वाला है तो हे प्रिय आपके चरण मेरे माथे के लिए मंडन बन करके तलक बन करके विराजमान हो आपके चरणों को जिससे मैं अपने मस्तक के ऊपर धारण करूं और चरणों में लगा हुआ अल्ता वह मेरे मस्तक के ऊपर विराजमान हो जाए वह तिलक ही मेरा मंडन आभूषण बन जाएगा तो विष को समाप्त करने वाला है ये चरण यह मेरे सिर का मंडन होकर के विराजमान है आभूषण दे पद पल्लव उदारम इन उदार सारी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले अपने चरण को कृपा करके मुझे प्रदान करो ऐसा कहकर के श्री प्रिया के चरणों में श्याम सुंदर आप मानने मा प्रिया को मनाने के लिए प्रणाम कर रहे हैं और श्री श्याम सुंदर का प्रिया के सामने ये प्रणाम करना यही सर्वोत्तम उन्नति हो नायक जो सबसे ऊंचा है श्याम सुंदर से बढ़कर के ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह ऐसे जो शाम हैं, वे भी प्रिया के सामने जब झुकते हैं तो यह उनकी परम उन्नति को ही प्रकट करने वाला हो जाता तो नती ही उन्नति हो जाती है यह यहां पर दिखाया इसी प्रकार प्रणाम करना यही उन्नति है इसके लिए दूसरा दृष्टान्त ले रहे हैं कि स्थाने माने कृष्णो। पदम न पतिम क्षत अहो महोन्नते मूलम जद राधा पदियों न्याम सुंदर कभी तो आप सदा सदा हमारे हाहा खाते थे एक सखी श्याम सुंदर से कह रही है राधिका की सखी श्याम सुंदर से कह रही है श्यामचंद्रा पहले तो आप बड़ी हमारी हाहा खाते थे तो आज ये क्या बात है कि हमसे आंखें भी नहीं मिला रहे हो ये क्या बात हो रही कि आज हमारी देख भी नहीं रहे हो जान जान जानते संपत्ति प्राप्त करके किसको मद नहीं हो जाता है मालूम होता है आपको भी श्री राधिका की कृपा रूपी संपत्ति मिल गई है इसलिए धन के मद में ऐठे ऐठे चल रहे हो अब हमारी कौन पूछे अब हमारी कौन परवाह करे पहले तो बड़े हमारे पीछे पीछे लगते हुए कह रहे थे कि अरे सखी जाचे जूठन पाई है पां पर हाहा खाए जो ठाकुर के बोलिए है सकुछ तनिक रह जाए कहा तो चरणों में पड़ करके शिवप्रिया जी की तनिक सी प्रसादी पान मिल जाए उसको पाने के लिए जूठन पान को प्राप्त करने के लिए इतने तरस रहे थे और हमारी खुशामत करते थे परंतु आज हमको हमसे बोल भी नहीं रहे हो हाँ हाँ अब हमारी क्या आवश्यकता है अब तो तुम्हारा काम निकल गया इसलिए अभिमान चूर हो रहे हो तो कोई सखी श्री शाम सुन्दर के आनंद के अतिरेक में जब शाम सुन्दर ने किसी सखी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना भूल गए ऐसी स्थिति में वो सखी उलना देती हुई श्याम सुंदर से कह रही है वो श्याम सुंदर स्थाने आज जो हमसे आंख नहीं मिलाई जा रही है आज हमसे बोल नहीं रहे हो ठीक है काम निकल जाने पर फिर कौन किसकी परवाह करता है अब हमारी परवाह क्यों की जाएगी अब हमारी खुशामत काय को की जाएगी अब तो तुम्हारा काम निकल गया तो स्थाने माने उचित यह है कि माने न, तुम अभिमान धारण करके विराजमान हो मान का मतलब है तुम इतने मदमत तो हो रहे हो कि अब हमारी परवानी कर रहे हो ये स्थाने या सर्वथा स्वाभाविक है इसमें कोई असंभव बात जैसी कोई बात नहीं है यह बिल्कुल स्वाभाविक है यह कोई अनुचित नहीं है या उचित ही है ऐसा ही होता है काम निकल जाने के बाद में कौन किसको पूछे अब आपका काम निकल गया अब हमको काहे को पूछोगे तो स्थाने आपने जो इतना अभिमान आ गया वह सर्वथा उचित ही है स्थान पर ही है हे कृष्ण ये कृष्ण कहकर के तुम तो परम आनंद रूप हो परम रसमय हो ये आकर्षक हो ये अर्थ भी प्रकट हो रहा है तो हे कृष्ण ये कृष्ण होकर के कहीं प्रीति भी जो अपने स्वामी के प्रति जो प्रीति है वो भी दासी की सखी की स्वामी के प्रति जो प्रीति है वह प्रीति प्रकट हो रही है पदम न पथितम क्षता आज तो बड़े उछलते उछलते चल रहे हो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे चरण भी पृथ्वी पर निपड़े हैं अब तो आकाश में उड़े चले जा रहे हो ठीक है संपत्ति मिल गई है इसलिए अब काय को धरती के ऊपर पड़े या जा, रखे जाएंगे अब हमारी क्यों पूछ, पूछ की जाएगी हमारी अब पूछ करने वाले नहीं हो अब तो तुम उड़े हुए चले जा रहे हो तो सामने ये सर्वता उचित है कि माने न माने सम्मान प्राप्त करके संपत्ति प्राप्त करके हे कृष्ण हे परम सुंदर पदम न पथतम अब तुम्हारे चरण पृथ्वी के ऊपर थोरी पड़ हैं अब तो आनंद में वास मेरे बराबर कोई नहीं है मेरे बराबर कोई नहीं है ऐसा मन में विचार करते हुए उड़े उड़े चल रहे हो आहो महोन्नते हम सब जानती हैं, तुम्हारी एक एक बात को हम जानती हैं, ध्यान रखना ये जो तुम्हारी इतनी महा उन्नति हुई है इस महा उन्नति का मूल क्या है इसका मूल है मेरे प्रयास से श्री राधिका ने तुम्हारे ऊपर जो कृपा की है उस राधिका की कृपा ही इस महा उन्नति का कारण है और मुंह से नहीं कह रही हैं परंतु तो उसके भीतर तात्पर्य है इसके भीतर श्रेय सारा जाना चाहिए मुझे यदि मैं श्री स्वामी को नहीं मनाती तो फिर तुमको ये संपत्ति मिली जाती क्या ये तो मेरी कृपा से तुमको संपत्ति मिली है तो ये सखी कहीं श्याम सुंदर को उल्हाना दे रही है और उल्हा देते हुए ये कह रही है कि हमको भूलिए मत हमारे तुमको कृतज्ञ होना पड़ेगा ये कहीं समझा दे तो स्थानीय माने ये उचित ही है कि माने न माने यश और संपत्ति प्राप्त करके हे परम सुंदर कृष्ण पदन्न अब तुम्हारे चरण के ऊपर नहीं नहीं रहे रहे रहे रहे हैं और तुम अभिमान में हो रहे हो हो हो हमारी भी उपेक्षा कर रहे हो। हमारे कर हमारे कृतज्ञता ज्ञापित अहो जान लेना तुम्हारी जो मोह उन्नति हुई है इसका मूल कारण क्या है यद राधा पदियों मैंने तुम्हारे मन काम में जो मंत्र फूका था वो मंत्र काम कर रहा है मैंने तुम्हारे कान में ये मंत्र फूका था कि मान को मनाने का सर्वोत्तम उपाय है शाम दाम भेद और चौथा उपाय है नति, प्रणति ये चार उपाय हैं। शाम से समझाने से काम चला नहीं प्रिया का मान दूर हुआ नहीं तो दृढ़ मान था और मान होता तो समझाने से दूर हो जाता परंतु दृढ़ था इसके साम से दूर हुआ नहीं दाम तुमने वो भी उपाय कर लिए कभी अपने हाथ से करके माला प्रिया को दे रहे हैं कभी प्रिया के लिए सुंदर आभूषण बना करके सुंदर जूड़ा बना करके वेनी, वेनी बना करके दे रहे हैं और प्रिया कर नहीं चाहिए हमें ले जाओ अपनी बेणी यही माधव यही केशव माकुर कहीं तक बाघव ये सब कहीं तक बात करने की जरूरत नहीं है तो दाम भी फेकार बेकार हो गया ना साम चला ना दाम चला भेद भेद चला नहीं क्योंकि ललता वहां पर दृढ़ हो करके बार बार श्री राधिका को दृढ़ बना रही थी अरे सखी कहीं अधर पर मुस्कान नहीं आ जाए शाम सुंदर तेरे चरणों में खूब प्रणाम करेंगे परंतु अपनी मुस्कान को रोके रखना अपने मान को बनाए रखना तो भेद ललता को तो मना नहीं पाए मुझे नहीं बना पाए इसलिए भेद भी नहीं चला अंत में जाकर के जब मेरी ही शरण आए कि अरे ललते तू ही बता न शाम चल रहा है न दाम काम कर रहा है न भेद काम कर रहा है अब क्या करूं श्री ललताजी ने कहा कि ठीक है अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे अब मैं जैसे बताती हूं वैसे करो प्रिया के चरणों में अपना सिर रखो प्रिया मान जाएगी तो मैंने जो उपदेश दिया उस उपदेश के अनुसार जब तुमने प्रिया के चरणारिंद में प्रणाम किया तब प्रिया मान गई प्रणाम करने पर क्योंकि व्याकरण सर्वदा महाभाषांत तो होता है वेद घन तो होते हैं और मान प्रणाम तो होता है ये पुरानी कहावत है प्रणाम करने पर मान समाप्त तो हो जाता है तो मेरे इस उपाय को बताने पर श्री प्रिया का मान समाप्त तो हुआ ऐसी स्थिति में अब मेरे एहसान को तुम नहीं मान हो तो ठीक है ऐसे ही होता है काम निकल जाने पर थोड़ा कौन किसको पूछे ऐसा उल्लाना श्री ललता दे रही है और इसमें यह प्रकट हो रहा है कि नती एवं परमोन्नति प्रणाम करना वही परमोन्नति होकर के विराजमान श्याम सुंदर ने जो प्रणाम किया वो ही श्याम सुंदर की परम उन्नति हुआ तो जगत में प्रणाम करना ये कहीं पराजय का कारण होता है यह कहीं अपनी हीनता स्वीकार करने का कारण होता है परंत यहां पर उन्नति को प्रदान करता है तो जगत में प्रणाम करना यह प्रणाम करने वाले को न्यून बनाने वाला होता है परंत यहाँ पर श्याम सुंदर का प्रियाजी को प्रणाम करना वह श्याम सुंदर को रसिक श्रोमणी के पद के ऊपर स्थापित करने वाला हुआ आगे कह रहे हैं इसी प्रसंग में के प्रणाम ही परम परम उन्नति है नति ही उन्नति है इसके लिए तीसरा एक दृष्टांत देते हैं गोप मऊले श्रोधिरो श्रोधिरोहात तवोन्नतिर्भवतु तस्तास्तु तो मानवत्या पादतल लुठनम फलम जनुस्तप के हे मयूर मुकुट अब गोपी अन्योक्ति में मयूर मुकुट को संबोधित करके कह रही है अन्योक्ति अलंकार वहां होता है जहां पर कहा जाए संबोधन किया जाए किसी को और लक्ष्य हो कोई तीसरा वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है यहां पर कोई अन्योक्ति कहा जा रहा है मयूर मुकुट को तो मयूर मुकुट के माध्यम से श्याम सुंदर की को ही मानो सचेष्ट किया जा रहा है कि अरे श्याम सुंदर के मस्तक के ऊपर विराजमान शिख पिछ अरे मयूर मुकुट गोप मौले तू गोप मौले हे माने गोपो में मुकुटमणि श्री श्याम सुंदर उनके शुरोध रोहात उनके मस्तक के ऊपर चढ़ा है परंतु मस्तक के ऊपर चढ़ कि आहा मुझे श्री कृष्ण ने जो ब्रजराज कुमार हैं उन्होंने मुझे अपने मस्तक का आभूषण बनाया तो अरे शिक्ष अरे मयूर मुकुट तू गोपराज श्री श्याम सुंदर का मुकुट आभूषण बन करके बनकर नसे तबोन बड़ी ऐठ में फूला नहीं समा रहा है अभिमान को धारण किए हुए है तास्त मानवत्या परंतु ध्यान रख अभी भी तेरी पूर्णता नहीं हुई तेरे वास्तविक यश की प्राप्ति तुझे होगी कब जबकि तो पद तल फल जब श्री श्याम सुंदर उन मानवती श्री राधिका के चरणार बिंद में प्रणाम करेंगे और चरणार बिंद में प्रणाम करने पर जब तू मुस जाएगा बार बार तू मिश्रणित हो जाएगा चरणों से टकरा करके जब तू मेला हो जाएगा तब तेरी महिमा हो अभी तेरी महिमा नहीं है तेरी महिमा होगी वास्तव में तब जबकि श्याम सुंदर श्री प्रिया के में प्रणाम करेंगे और प्रणाम करने पर जब तू जो रहता है वह कहीं मिश्रण तो होकर के मुस्कर के जब विराजमान होगा तब तेरी जैसी शोभा होगी वैसी शोभा अभी नहीं है तो नती ही उन्नति होकर के विराजमान है वो वो जो वस्तुएं हैं वो वो वस्तुएं तब होंगी तस्तास्तु तो माने वो वो वस्तुएं तब तब पूर्ण होंगी माने वो उन्नति तब जाकर के पूर्ण होगी जब मानविप्रिया उनके पद तल लुटनम चरणों में तू लौटेगा तो वो लौटना ही अलम जन्म लेकर के जो तप किया है उस तप का फल तुझे तब मिलेगा अभी श्याम ने तुझे अपने माथे के को चाहाया ये तेरे तप का फल नहीं है तेने जो तप किया है उस तप का फल यही है कि जब तू प्रिया के में लौट करके मिश्रणित होकर विराजमान होगा तब ही मानो तुझे तेरे तप का पूर्ण फल मिलेगा अभी अधूरा फल मिला है पूर्ण फल मिलेगा तब अर्थात तेरी महिमा की पूर्ण वृद्धि होगी तब जबकि श्री श्याम सुंदर प्रिया के चरणों में प्रणाम करेंगे और यह प्रणाम करना ही सर्वोत्तम उन्नति होगा ताश बनने में जो लाभ है वह ईश्वर बनने में लाभ नहीं किसी ने कहा कि सो हम एक भक्त आए उनने सो के आगे एक शब्द लगा दिया ता। तो हो गया दासो हम उन्होंने कहा अरे ज्ञानी ने कहा बोले अरे ये तो हमको दास बना रहा है तो उसने फिर से एक शब्द लगाया सा, सा और दा की लड़ाई चल रही थी तो उसने फिर एक शब्द शब्द लगा दिया सा माने सदास हो हम उस समय भक्त ने फिर से एक शब्द वही ही दास जोड़ दिया आगे दास दासो हम <laughs> तो दासदास दास बनने में जो स्वाद है वह सोहम बनने में स्वाद नहीं है ब्रह्म बनने में वो स्वाद नहीं है जैसे कि रस में प्रिया के चरणारृंद में प्रणाम करने में स्वाद है तो अरे मयूर मुकुट तू अरे शिखपिच गोप मौल गोपों के मौली मुकुटमणि श्री श्याम सुंदर उनके श्रोधी माने श्री मस्तक के ऊपर आरोह आरोहा जो आरोह करके तू विराजमान है शाम सुंदर के माथे के ऊपर जो बैठा है वह भवतु तू उसे अपनी सर्वोत्तम उन्नति समझ रहा है परंतु ये सर्वोत्तम उन्नति नहीं है मानवत्या तेरी सर्वोत्तम उन्नति होगी तब जबकि मानवत्या मानवती श्री प्रिया के चरणारिंद में शाम सुंदर प्रणाम करेंगे और बार बार प्रणाम करने से तू मिश्रित होकर के मुरझा करके जब विराजमान धूल धूसरित तो होकर के जब तू विराजमान होगा तभी मानो तुझे तपसो जन हो फलन तप करके ये जो मोर होने का जन्म प्राप्त किया इस जन्म का परम फल तुझे मिलेगा तो तबके परम फल के, के द्वारा तु पूर्व जन्म लिए उनका परम फल है ये जन्म मिला और इस जन्म का भी परम फल मिलेगा तब जबकि श्री राधिका चरण दास से ग्रहण करते हुए तू विराजमान होगा वही तेरी सबसे बड़ी शोभा है इस प्रकार प्रणाम करना या प्रणाम करना ही यहाँ पर उन्नति हो गया तो प्रणाम करने से कहीं न्यूनता आती है अपनी दीनता दिखाई जाती है पर उल्टी बात होती है प्राण करने से उन्नति की प्राप्ति होती है इसी तरह से एक बच्चन कह रहे हैं कि सुमख सुरस नीता साधरम स्नेह सिकता रति समित पर लम्बनोमी तथापि सुरत समरशूरे बंधने नाल मे लुलित ललित केशा पाद पद्मी अब कोई जो सखी है वो सखी श्री प्रिया जी के केशों की महिमा का गायन करती हुई कह रही श्री नुकुंज मंदिर में श्याम सुंदर की परम परम सर्वोत्तम सेवा प्रदान करते हुए सर्वोत्तम सेवा करते हुए श्री प्रिया परम परम आनंदित होकर के विराजमान है और उस समय श्री प्रिया जो हैं वो जब आप रसकों की एक बोली है प्रेम सेवा ये प्रेम सेवा ही श्री किशोरी की मैं दासी बन करके प्रिया लाल दोनों की सेवा करू मेरा अपना अभिमान होना चाहिए कि मैं राधिका दासी हूं मेरे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए युगल की सेवा किशोरी जी की सेवा नहीं किशोरी की सेवा से अकेली सेवा से काम नहीं चलेगा युगल से तो निष्कर्ष रूप में प्रेम सेवा का तात्पर्य है निज अभिमान राधिका दास और जीवन का लक्ष्य युगल की सेवा इसको एक शब्द में कहें राधिका दासी पूर्वक युगल सेवा इसको एक शब्द में कहें तो वो अर्थ होगा वो शब्द होगा वो अर्थ होगा प्रेम सेवा एक टेक्निकल वर्ड है ये प्रेम सेवा प्रेम सेवा का तात्पर्य है राधिका दासी पूर्वक श्री युगल को सुख देने की भावना ये प्रेम सेवा ही रागानुगा भक्ति का साध है पूरी रागानुगा भक्ति का साथ प्रेम सेवा है श्रीमदभागवत का साथ भी प्रेम सेवा कि राधे का दासी पूर्वक युगल की सेवा करना यह श्रीमदभागवत का परम परम साध तो श्री प्रिया जी स्वयं भी लालजी की सेवा करती हैं, लालजी जी प्रिया जी की सेवा करते हैं सब प्रेम सेवा ही श्री वृंदावन निकुंज का परम परम सार है प्यारे प्रिया की प्रेम सेवा करते हुए प्रिया प्यारे की प्रेम सेवा करते हुए सखी युगल की प्रेम सेवा करते हुए श्री वृंदावन सखी और युगल इनकी प्रेम सेवा करते हुए और दासी श्री वृंदावन सखी और युगल इनकी सेवा करते हुए दिराई निज अभिमान राधिका दासी श्याम सुंदर में अभिमान राधिका दास प्रिया जी में अभिमान मैं कृष्ण दासी हूं भीतर अभिमान प्रेम सेवा ही लक्ष्य है सारी सखीगण उनमें भी अभिमान हम युगल की दासी श्री कृष्ण प्रेम अद्भुत स्वभाव गुरु सम लघु सबे कौरे दास से कृष्ण प्रेम का एक स्वभाव है कि गुरु सम सम्न लघु सब में दास भाव उत्पन्न करता है अपने हाथ से सेवा करना यही एकमात्र लक्ष्य है तो श्री प्रियाजी कभी की प्रेम सेवा करते हुए विराजमान है और उस प्रेम सेवा में जहां प्यारे को सर्वात्मना समर्पण करके भी श्री श्याम सुंदर की अपूर्ण रूप से जहां सेवा करना चाहती है उस स्थिति का कोई सखी श्री मंदिर के रंध्र से दर्शन करती हुई आनंदित हो रही है और उस समय कह रही है कि सखी सुमुख साधरम स्नेह सिकता आहा मैं तो तेरे इन बिथुरे हुए केश कलाप उनकी शोभा का दर्शन करके मोहित तो हो रही हूं आहा तू ने इन केशों को अपने सिर पर धारण किया इन केशों के सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए आहा ये केश परम परम धन्य हैं, जिनको श्री राधिका के मस्तक के ऊपर स्थान प्राप्त हुआ और ये इनका सहज स्थान श्री राधिका का श्री मस्तक है और उस श्री मस्तक से मिलन काल में ये जो केश हैं, ये सर्वत्र सर्वत्र बिखर रहे हैं बिथुर रहे तो सुमुखी अरिसुंदरी सरस नीता अहा इन केशों की महिमा का क्या अनुरूपण किया जाए ये तेरे माथे के ऊपर विराजमान है साधारण और माथे पर रखा ना पे चढ़ाना ये आदर का बाचक है एक मुहावरा है सिर पे चढ़ाना तो तूने इन केशों को इतना आदर प्रदान किया और इन केशों को तेरे श्रीमस्तक पर आश्रय मिला स्थान मिला फिर केवल तूने इनको सिर ही नहीं चढ़ाया केशों को बल्कि स्नेह सिकता इन केशों को तूने तेल से स्नेह से स्नेह शब्द के दो अर्थ होते हैं स्नेह माने तेल स्नेह माने प्रेम तो तेल से सींचा मानो प्रेम से भी इन केशों को सिंचा है अर्थात अपना प्रेम भी इन शिष्य केशों को प्रदान किया रति समति समस्ताद लंबनोमी तथापि अहा ये केश रति समति जिस समय श्री श्याम सुंदर की प्रेम सेवा करते हुए तू विराजमान हो रही थी उस समय रति समिति मिलन के अवसर पर परस्तात लम्बिना ये ये केश ये बेनी भी खुल गई थी और खुल करके लम्बिना लंबे नैया के ऊपर सर्वत्र सर्वत्र बिखर रही थी तेरे मुखमंडल के ऊपर भी ये केश सर्वत्र बिखर रही थे तो रथ समिति मिलन के अवसर के ऊपर प्रस्ताद माने सभीओ पीठ की ओर भी लम्बे नोमी ये केश बिखर रहे थे तथापि सुरत समर सूरे इन केशों की सेवा ग्रहण करने की तुझे आवश्यकता नहीं पड़ी इन केशों को तूने रखा केवल अपने सुरक्षित रिजर्व फोर्स के रूप में जैसे युद्ध में एक होती है अग्रिम सेना उसको कहते हैं हारिल, दूसरी होती है पीछे की सपोर्ट करने वाली एक सेना की पंक्ति तो सूरज समन में तेरी दंतावली तेरे आधार तेरे श्रीहस्त ये तो हारल सेना बन करके अग्रिम से सेना बन करके ये तो तेरी ओर से युद्ध कर रहे थे मुख्य रूप से तेरा युद्ध जो था वो सूरज समर सूरे मिलन के समय तू स्वयं ही सर्वथा परिपूर्ण थी उस समय किसी सैनिक की जरूरत नहीं थी परंतु फिर भी ये हारल सेना तेरे आधार, तेरी तेरी नखा तेरी नखावली, जो सेना थी, सेना थी, वह भी हारल सेना बनकर के अग्रपंथी की सेना बन करके तेरी ओर से युद्ध करने में प्रवृत्त थी पंत ये कैश ये युद्ध नहीं कर रहे थे इनको तूने युद्ध में केवल एक सुरक्षित सेना के रूप में जब जरूरत पड़ेगी तो इनका प्रयोग किया जाएगा एक रिजर्व सेना के रूप में रिजर्व फोर्स के रूप में इनको रखा और वे केश शैया के ऊपर पीछे केवल प्रतीक्षा देखते हुए विराजमान थे पर अली सखी तू ने और तेरी हारिल सेना ने जिस समय शाम सुंदर को बशीभूत कर लिया उस समय बंध ने नालम अब सखी इस प्रेम सेवा की समापन के इस अवसर पर अपने इन केशों को अब क्यों बांध रही है इनको बांधने की जरूरत नहीं भले इनकी सेवा करने का इनको अवसर नहीं मिला जैसे तेरे कपोल अधर चुबुक माने विशद कुंज कपोल जैसे अमित कला कुंज श्री नयन जैसे रसद कुंज श्रीमदस्थल जैसे रंगद कुंज तेरी प्रीति हृदय तो तेरे श्री श्रीअंग में विराजमान जितनी भी कुंज हैं रंगद रसद अमित कला अमृताधि कुंड जितनी भी कुंज हैं तेरे आधार वो अमृतादि कुंड ये जितने भी तेरे श्रीअंग में विराजमान जो कुंज हैं अष्ट कुंज अष्ट कुंज सेवा करने का जैसा अवसर प्राप्त कर सकी ऐसे सेवा का अवसर इन केशों को प्राप्त नहीं हुआ ये केवल बिखरे हुए केवल पीछे सुरक्षित सेना के रूप में ये विराजमान थे कि हमको कभी आदेश दिया जाएगा तो हम श्याम सुंदर को भी अपने पास में तुरंत ही बांध लेंगे परंतु उसकी आवश्यकता नहीं हुई और हारिल सेना वही श्याम सुंदर को पराजित करने में मूर्छित करने में समर्थ हुई और अकेली तय ने ही सूरज समर सूर्य सूरज समर में शूर होकर के तूने ने श्याम सुंदर को पराजित कर लिया अब इन जो पीछे से तैयार थे उन सेना को अब बंधन क्यों देती है इन सेना को बांधने की जरूरत नहीं पुरुषकृत होने के उन्मुक्त और रस को रस के आनंद को मनाने के लिए इनको भी खुला छोड़ दे तो जहा श्री प्रेम सेवा के बाद श्री प्रियाजू अपनी चोटी को अपने बिखरे हुए केशों को जहां संवार रही है बांध रही हैं, तो उस समय सखी दर्शन करती हुई कह रही है कि सूरत समर सूर्य बंधने अलम ऐशा इनका बंधन करने की आवश्यकता नहीं है लुलित ललित केशा देख ये केश समय बिखरे हुए जिस समय तू शैया जी शैया रूपी सखी उसकी गोदी से उठकर के उसके साथ विराजमान हुई है शैया जी के ऊपर तू जब विराजमान होकर के विराजमान उस समय ये जो केश जो पहले सुरक्षित केवल पड़े हुए थे सुरक्षित केवल प्रतीक्षा देख रहे थे कि हमको भी सेवा करने का कभी अवसर मिलेगा अब ये भी उठ करके खड़े हो गए हैं और यदि तू इनको बांधना चाह रही है तो बांधने के पहले ये तेरे चरणों में गिर रहे हैं अब बिखरे हुए केश तेरे चरण तक आ रहे हैं तेरे चरणों में पड़ रहे हैं एक तो ये केश तेरी सुरक्षित सेना के रूप में थे ये प्रतीक्षा देखते देख रहे थे और इस समय यदि तू इनको प्रोत्साहन देने की अपेक्षा इनको पुरस्कार देने की अपेक्षा जैसे अन्य सैनिक जो युद्ध करते हैं उनको राजा पुरस्कार देता है तो उन नेत्र इत्यादिक उनको तो प्रफुल्लता प्रदान करके उनका प्रोत्साहन दे रही है और तो बेचारे इन केशों को जो पहले से तैयार थे उनको बांध रही है ये उचित नहीं है उचित नहीं है सेवा तो इनकी भी है जे तैयार थे इनको मौका नहीं मिला बात इतनी सी है कि इनको सेवा करने का मौका नहीं मिला और श्री अमित कलारूपी नेत्र विशद रूपी जो कपोर अमृताधि कुंड रूपी जो आधार, जो रूपी जहां रूपी प्रीति, जो अन्य कुंज थी उनको सेवा करने का अवसर मिला इन केशों को सेवा करने का अवसर भी मिला परंतु तो, इनको तू बांध रही है, ये उचित नहीं है आखिर में यह भी ठीक थे ये भी सेवा करने के लिए प्रस्तुत तो थे ऐसा थोड़ी है कि जितने भी सैनिक हैं सभी लड़ेंगे कुछ सैनिक युद्ध में आगे बढ़कर के लड़ते हैं कुछ बीच में लड़ते हैं कुछ सुरक्षित भी रहते हैं तो ये कई शुरू की सैनिक सुरक्षित थे परंतु इनको दंड देने की आवश्यकता नहीं है इनको बांधने की जरूरत नहीं है देख ये तेरे कितने टके होकर के कितने तेरे पर समर्पित होकर के पाद पद्मी तेरे चरणों को छू रहे हैं और जो चरणों में गिरे उसको बाधा थोड़ी जाता है अतः अली सखी इन केशों को खुला ही रहने दे तो श्री प्रिया जी अब प्रिया जी तो बाधर एक स्वाभाविक चेष्टा है श्री सौंदर्य की श्री प्रिया जो है निज केश जो है उन केशों को स्वाभाविक रूप में बांधेंगे परंतु तो तो बंध शब्द के ही दो अर्थ लेकर के बांधना और दूसरा दंड देना बाधना तो उसमें उन केशों की ओर से कोई सखी कह रही है बोले अभी सखी इनका बंधन करना उचित नहीं है ये केश अपूर्ण रूप से प्रतीक्षा देख रहे थे कि हमको भी सेवा का अवसर मिले अन्य जो श्रीअंग रूपी सखी थी उनको तो सेवा का अवसर मिला इनको साक्षात युद्ध करने का अवसर नहीं मिला परंतु युद्ध करने का अवसर न होकर के भी ये सेवा में प्रस्तुत थे और अब तो एक और अधिकता की बात ये हो रही है कि ये तेरे चरणों में भी शरणागत होकर के पड़े हैं जब चरणों में चरणों को छू रहे हैं तब तो इनको दंड देना सर्वथा ही अनुचित है अनुचित आप जहां पहुंचे कवि रवि और वहां पहुंचे कवि सामान्य जो केश उन केशों का स्वाभाविक के एक चेष्टा है कि वो नीचे तक चरण तक प्रिया जब आल्टी पाल्टी मार के बैठी है शैया जी के ऊपर अभी तक शयन कर नहीं थी और शयन करके उठ करके जब विराजमान हुई हैं तो केश बिखर करके स्वाभाविक रूप में चरण तक छू रहे हैं चरणों को छू रहे हैं तो चरणों को छूते हुए और फिर प्रिया उन केशों को समेट करके उनका अमूला बांधने के लिए जो प्रस्तुत हो रहे हैं तो उस समय सखी दर्शन करती हुई कह रही है बोले तो अरे सखी यो ही अच्छी लग रही है इन केशों को अमूला बांधने की जरूरत नहीं है झूला बनाने की जरूरत नहीं है देखिए तेरे चरणों में गिर करके प्रार्थना कर रहे हैं ठीक है, है यदि तू ये कहे कि ये किसी काम में नहीं आई सूरत समर में प्रेम युद्ध में जैसे नयन रूपी सखी अखी जैसे कपोल रूपी सखी रूपी सखी जैसे सेवा में साक्षात रूप से युद्ध करने में प्रवृत्त हुई ये केश प्रवृत्त नहीं हुए तो कह रहे हैं भले प्रवृत्त नहीं हुए परंतु ये तैयार थे जरूरी नहीं है कि शिविर का प्रत्येक सैनिक युद्ध करने के लिए जाए शिविर की हादिर सेना सबसे पहले युद्ध करने के लिए जाती है फिर इसके बाद में मुख्य राजा युद्ध करता है फिर इसके बाद में एक सुरक्षित सेना भी राजा की रक्षा के लिए पीछे रहती है ये केश सुरक्षित सेना के रूप में पीछे रह तो पाद पद्मी ये चरण का स्पर्श करते हुए विराजमान हो रहे हैं इसलिए इन केशों का बंधन करना उचित नहीं है अलम ललित ललित केशा ये ये बिखरे हुए जो केश हैं हैं पाद पद्मम तेरे चरणों को छू रहे रूप का श्योक्ति का ये सुंदर प्रयोग हुआ है रूप काशोक्ति अलंकार का यहाँ सुंदर प्रयोग होकर के ये दिखा थोड़ा श्री लाली लाल की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय गो राधा रमन हरि गोविंद जय बुलंदावंद हरि लाल हीताय गौर हरि गो एक घंटा 8 8 किलो भरबा सर 8 से ना कोई